आ प्रेमती प्रगट हो जाना प्रगट ज्ञान प्रेम तगट सब जगह हाँ तो इस पत्थर के खंभे में भी प्रहलाद जी ने कहा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मानो भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे ये हाँ सुनने की क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में है वे चाहते यही तो प्रतीक्षा करते हैं कि हम तो सब जगह पर तुम कहा से हमें पाना चाहते है और इसीलिए देखो आत्म दर्शन के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए और संत दर्शन के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए और भगवत दर्शन के लिए प्रेम की आंख चाहिए प्रेम की। श्री कृष्ण को तो बहुतों ने देखा पर एक संत ने कहा देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधेरी आंखें श्री कृष्ण दर्शन के लिए तो सूर्यदास जी की दृष्टि चाहिए माता मीरा की दृष्टि चाहिए विष का प्याला है सामने प्याले में दृष्टि पड़ी कर में प्यालो देख मीरा होय अधीर नाची देख काल कूट नाची छाया महाकाल की नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान नाच उठी कुमति कराल नरपाल की नाची देवांगना हुलास लिए मानस में नाची अति आनंद में देह मुंड मालकी नाच उठी नैनन की पुत्री प्याले बीच नाच उठी नैनन की पुत्री प्याले बीच अपूतरी में नाच उठी मूरती गोपाल के यह, यह भगवान न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा जो नयन मूद कर भी घनश्याम देख लेती दे थी और यही बात भक्त की दृष्टि का चमत्कार है यह भक्त की हार्दिक स्वीकृति का यह चमत्कार है धन्य है वह विश्वास और धन्य है विश्वास जन्य वह प्रेम जो परमेश्वर को प्रकट कर देता है इसीलिए तुलसीदास जी कहते पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहन ते नहीं थे। पत्थर के खम्भे में से भगवान प्रकट हुए प्रहलाद जी के लिए जिस दिन से श्री तुलसीदास जी कहते उसी दिन से प्रीत प्रतीत जगी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे तब से प्रस्तर प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया तो आज भगवान राम ने कहा गुरु विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव एक भक्त ने मुझ भगवान को एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त प्रकट, प्रकट न कर सकूं इसलिए ये कर्ज चुका रहा हूं और बात कितनी सही है अगर भक्त का प्रेम पत्थर से परमात्मा को प्रकट कर देता है तो भगवान की करुणा पाषाण जैसे हृदय में भी भक्ति की सरिता को जन्म दे देती है ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते पाषाण हृदय व्यक्ति सजल विलोचन नहीं होता पर यह केवल कहने की बात है लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से तो फिर नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो परमात्मा की करुणा पाषाण हृदय को भी भक्ति के भाव से भर देती है और भक्त का प्रेम पाषाण में से भी प्रभु को प्रकट कर देता है और धन्य है यह प्रेम और कृपा और चलते चलते एक ही बात कहूंगा कि यह प्रेम भी कृपा और इसीलिए हम लोग आज प्रभु की आह्लादनी शक्ति भक्ति रूपा श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस और भगवान की करुणा प्रकट हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रेम प्रकट हो जाता है पर यह सही है परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है परिश्रम करे तो कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है निराशा निशानष्ट निराशा नष्ट होती न तब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है परिश्रम करे कृपा के बिना काम चलता नहीं सना अमित रूप ले जब अंतकरण में उपद्रव मचाती तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के तब फिर श्री राम जी बिना मन समलता नहीं है तब फिर चाहे श्री राम रूप में हो चाहे श्री कृष्ण रूप में कल्याण कृपा से ही होता है और कोई कहे कि हमने समझ लिया क्या समझ लिया यह जगत मृग जल के समान है इसकी प्रातभाषिक सत्ता है पारमार्थिक सत्ता नहीं हमने जान लिया अच्छा जान ले ठीक है लेकिन मृगवारी जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल लेकिन श्रीहरि के सेवक जो छल छोड़ बनते उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है के उन्हें फिर ये संसार चलता नहीं है, है। सदगुरु सुभाषी पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में बहती न तब तक समर्पण की सरिता अहंकार जब तक ही तकता नहीं है बहती तब इस भजन की अंतिम पंक्ति राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन् कभी जन का जीवन बदलता भगवत कृपा से हमारा मन भजन में लगे भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो वह प्रेम प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना इसलिए भगवान नाम संकीर्तन इस रूप में बोलते हुए यह वाक्य पुष्पांजलि श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित सभी मिल बोलो जय श्री राधे सभी मिले। yeah मंत्र परम अनो सभी मिले।